केपीजी टेक में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्मार्टफोन की जिसने लॉन्च से पहले ही काफी बस बना दिया है जी हां, हम बात कर रहे हैं एआई प्लस नोवा फ्लिप 5G की जो 9 अप्रैल को भारत में लॉन्च होने जा रहा है सबसे खास बात इस फोन की यह है कि ये एक फोल्डेबल स्मार्टफोन होगा यानी आप इसे फोल्ड करके पॉकेट में आसानी से रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इसे खोल एक बड़ा डिस्प्ले इस्तेमाल कर सकते हैं अब बात करते हैं इसके डिजाइन की तो लीग के मुताबिक ये फोन काफी स्लिम और प्रीमियम लुक के साथ आएगा Company ने इसे तौर पर कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश बनाने पर ध्यान दिया है, जिससे ये हाथ में भी अच्छा लगे और इस्तेमाल में भी आसान हो डि एक सौ बीस हर्ट का स्मूथ रिफ्रेश रेट दिया जाएगा इसका मतलब है कि स्क्रोलिंग गेमिंग और वीडियो देखने का एक्सपीरियंस काफी स्मूथ रहने वाला है अब आते हैं परफॉर्मेंस पर लीग के अनुसार इस फोन में मीडिया टेक डायमेंटी जीरो प्रोसेसर दिया जा सकता है जो डेली यूज से लेकर गेमिंग तक अच्छा परफॉर्मेंस देने में सक्षम होगा कैमरा लवर्स के लिए भी इसमें अच्छा सेटअप देखने को मिल सकता है पीछे की तरफ 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया जाएगा साथ में 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर हो सकता है वहीं फ्रंट में 13 मेगा का कैमरा मिलने की उम्मीद है जिससे सेल्फी और वीडियो कॉलिंग का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहेगा बैटरी की बात करें तो इसमें करीब चार हजार पावर की बैटरी मिल सकती है जो एक फोल्डेबल फोन के हिसाब से ठीक ठाक कही जा सकती है सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये फोन नेक्स्ट क्यूओएस पर चल सकता है जो एक क्लीन और स्मूथ एक्सपीरियंस देने की कोशिश करेगा अब सबसे जरूरी बात यह फोन 9 अप्रैल को दोपहर बारह बजे लॉन्च होगा यानी अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और जल्द ही इसकी पूरी ऑफिशियल जानकारी भी सामने आ जाएगी तो अगर आप एक नया और अलग तरह का स्मार्टफोन लेना चाहते हैं खासकर फोल्डेबल कैटेगरी में तो ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है बाकी जैसे ये फोन लॉन्च होगा हम आपको इसकी पूरी जानकारी और रिव्यू भी देंगे वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करें और ऐसी ही टेक न्यूज के लिए जुड़े रहें केपीजी टेक के साथ धन्यवाद